दोस्तों कभी नोटिस किया है कुछ लोग हर वक्त इरिटेट रहते हैं जैसे उनके अंदर कोई पुराना दुख अभी भी जिंदा हो जरा सी बात उन्हें हर्ट कर देती है छोटी सी चीज पर गुस्सा आ जाता है एक टूले कहता है वो दुख अभी भी उनके अंदर है वो चला नहीं गया वो सिर्फ सोया हुआ है और जब कोई को सिचुएशन उ पुराने heartbreaks, failures, guilt, rejections, ये सब यहां store है और जब भी कोई similar चीज लाइफ में होती है, ये पुराना दुख फिर से activate हो जाता है तुम्हें लगता है तुम react कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा past react कर रहा होता है एकट कहता है, pain body को energy चाहिए होती है और वो तुम्हा जैसे किसी fire को oxygen मिल जाए। सोचो कोई तुम्हें कुछ hurtful बोलता है। तुम्हें instantly घुसा आता है और mind शुरू हो जाता है। मैं ऐसे इंसान deserve नहीं करता। मैं हमेशा ही underestimate होता हूँ। मैं सबको सबक सिखा दूँगा। ये thoughts pain body के fuel हैं। और उस moment तुम now से cut ह उसे फील करो, लेकिन उसे अपना नाम मत दो। कहो, the pain inside me is rising। इतनी सी awareness pain body को powerless कर देती है, क्योंकि उसका strength तुम्हारे unconscious reaction से मिलता है। Eckhart एक simple line कहता है, whatever you accept completely, you go beyond। जब तुम अपने दुख को resist नहीं करते, उसको accept कर लेते हो, तो वो dissolve होने लगता है, जैसे बर्फ सूरज के सामने पिघलती है, और ego ईगो वो पार्ट है जो कहता है मुझे हर्ट हुआ, वो दुख को अपनी आईडेंटिटी बना लेता है। ईगो को सरवाइवल के लिए पेन बॉडी चाहिए होती है। ईगो कहता है मैं विक्टिम हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? लेकिन जैसे ही तुम्हें समझ आता है कि ये सब तुम नहीं हो, तुम्हारा ईगो व इसलिए जब तुम aware होते हो, तुम्हारा presence pain body के लिए poison बन जाता है। वो कुद ही dissolve होने लगता है। तो दोस्तों, जब next time तुम्हारा अंदर का दुख उठता है, उसे दबाओ मत, ignore मत करो, बस उसे देखो, बिना judge किए, बिना react किए। तुम देखोगे, वो थोड़ा हिलता है, फिर कमजोर पड़ता है, और धीरे-धीरे गायब हो जाता है। वह तुम वो awareness हो जो उसे observe कर रही है, और यहाँ से एक नई energy निकलती है, एक stillness, एक peace जो तुम्हारे अंदर permanently बसने लगती है। Eckhart कहता है, यही है presence, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। इसी presence के बारे में वो next chapter में बताता है, अभी के पल में रहने का सुकून।